मुक्ति और उसके उपाय ब्रह्म विश्वम युद्भत नात यीये गेय तद्रह्म लक्षण महानिर्माण तंत्र जिससे यह विश्व उत्पन्न हुआ है जिसके आश्रय से यह अवस्थित है तथा सृष्टि की अव्यक्त अवस्था में यह समस्त जिसमें लीन हो जाता है उसे ही लक्षणों द्वारा लक्ष्मणों ब्रह्मजानो तदे सर्वेत व्यक्तास्ववतूपेण कालूपेण चित ब्रह्मणो रूप प्रथम द्विज व्यक्ता द्यक्त तथा वन्यूपे कालस्तथा परम विष्णुपुराण दही ब्रह्म व्यक्त और अव्यक्त सर्व स्वरूप है तथा वही पुरुष के रूप में तथा काल के रूप में स्थित है हे द्विज पर ब्रह्म का पुरुष रूप ही प्रथम अर्थात श्रेष्ठ रूप है व्यक्त और अव्यक्त रूप उसका द्वितीय रूप है आदि अंतरहित काल उसका तीसरा रूप है यतो परिच्छेद यदेश आत्मना सर्वथा तस्मा आत्मा पूर्ण भवि किला। शिवसंहिता देश काल के द्वारा आत्मा में किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है अतः आत्मा सर्वदा पूर्ण रूप से विराजित है नाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा अस्तीब्रूत कथम तदुपलभ्य कठोप निषद इस परमात्मा को वाक्य मन अथवा चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे केवल जगत के अस्तित्व स्वरूप के रूप में ही जाना जाता है अतः अस्तित्व के अतिरिक्त वह कैसे जाना जा सकता है यहूदियों के धर्मशास्त्र पुरातन बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट में इससे संबंधित एक सुंदर कथा है एंड गॉड से आई एम दैट आई एम एंड ही सेट दस साल्टव से अन टू द चिल्ड्रेन ऑफ इसराइल आई एम हैट सेंट मी अन टू यू जिन्हें श्रवण शक्ति है उनको सचमुच परमेश्वर सभी स्थानों से सतत उच्च स्वर में बोलते हैं मैं हूँ मैं हूँ वे लोग और भी सुन पाते हैं कि वृक्ष लता आदि निश्द उनके अस्तित्व की ही बात कह रहे हैं चंद्र सूर्य आदि ग्रह गण घोर रव से महागगन में उनके अस्तित्व का ही प्रचार करते हुए घूम रहे हैं गर्भस्थ शिशु ही भी हाथ जोड़कर सभी जगतवासियों को उसी परमेश्वर की, की महान सत्ता में विश्वास करने का अनुरोध कर रहा है दूसरों की बात की भी क्या आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य की स्वयं की देह और प्राण क्या कह रहे हैं ये प्राण और देह दोनों महान गर्व के साथ कह रहे हैं वे हैं वे हैं अतः उन सभी ज्ञानाभिमानी अज्ञानी से अंधे लोगों की विद्या बुद्धि और बाह्य सभ्यता को धिक्कार हैं जिसके अपवित्र कर्ण ऐसी गंभीर पवित्रतम वाणी के सुनने से वंचित रह जाते हैं राजर्षि जनक ने उपवन में भ्रमण करते समय तमाल वन में अदृश्य रूप से सिद्ध गणों को इस प्रकार की गाथा का गान करते हुए सुना था अशिस्कम अकारभम अशेषकार संसितम अजस उच्चरतोस्व तमात्मान उपास महेम योग वाशिष्ट उपसम प्रकरण जो मस्तकादि अवजो रहित हैं जो सभी वस्तुओं में समभाव से अवस्थित हैं जो मैं हूँ यह बात सतत उच्चारण कर रहे हैं हम उसी परमात्मा की उपासना करते हैं अस्तित्वपलब तत्वभावन चोभ अस्तित्वपलब्ध से तत्व भाव कठोपनिषद इस परमात्मा को दो प्रकार से जाना जाता है वे हैं इस प्रकार उसे जाना जाता है और उनके तत्वभाव से भी जाना जाता है इन दो में से जो अस्थि मात्र के रूप में पहले जानते हैं उनको बाद में अपने आप ही वह अनिर्वचनीय तत्व भाव प्रकट होता है आत्मा इत्यादि काल्पिता व्यवहाराथम तस् संज्ञा महात्म योग वाशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण इस अस्तित्व रूप परमेश्वर का कोई नाम नहीं है ज्ञानियों ने व्यवहार के लिए इस नाम रहित महात्मा के रित आत्मा की सत्य आदि शब्दों की कल्पना मात्र की है अनाकाशित अंंचित वस्तु किंचन योग वाशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण बाह्य रूपाधि शून्य होने के कारण यह ब्रह्म ही आकाश है एवं चित्त स्वरूप होने से यह अनाकाश है निर्देश के न जाने के कारण यह अकिंचन है एवं यही सत वस्तु होने के कारण किंचित भी है